नई दिशाएं हमारी समाज में कुछ ऐसे पूर्वाग्रह और रूढ़ियां प्रचलित हैं कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए और लड़कों को वैसा लड़कियों के लिए यह उचित है और लड़कों के लिए वह लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस प्रक्रिया में बच्चों का विकास सीमित हो जाता है जबकि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि लड़कों व लड़कियों को साथ-साथ बढ़ने के समान अवसर मिलें और वे समाज द्वारा निर्धारित रूढ़िवादी भूमिकाओं में बंधकर न रह जाए मनोवैक्यानिकों का मत है कि बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे का चरित्र निर्माण हो जाता है इसलिए हमने यह कार्यक्रम विशेष रूप से 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाए हैं शिक्षकों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे बच्चों को यह कार्यक्रम सुनवाएं मा की मीठी दवाई हम <coughs> खम <coughs> <coughs> <coughs> बिटी हो गए ये आप खास रहे थे मैंने सोचा मेरे सपने में आवाज आ रही है सपने में <laughs> क्या सपना था मुझे बता तो <laughs> मैंने देखा हुँ? कि पड़ोस वाला राजू एक डिब्बे में खूप सारे कंकर बजा रहा है <laughs> तुझे मेरी खाजी की आवाज कंकर जैसी लग रही थी है <laughs> ओफ ओफ। मेरा तो गला सर्च मुझ खराब हो गया है और दादा जी मेरी नाग खराब हो गई है नाग? क्यों मेटी? क्या हुआ? यहाँ मेरे पासा खी <laughs> देखिए दादाजी मेरी नाक बिल्कुल बंद हां बेटी तुझे जुकाम हो गया है हम दोनों को कल शाम सर्दी लग गई लगता है दादाजी सांस कैसे लूं नाक बंद हाँ? है घबरा तेरी बेटी बस बस दवा खिलाएंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी है। तेरे बाबू डॉक्टर के पास से ले आएंगे शहर गए हुए हैं दादाजी दर्द होता है देखे नो रूटी नहीं रूटी नहीं नो हम दोनों ने कल तेरी मां की बात नहीं मानी ना ये उसी का नतीजा है कौन सी बात याद है ना बेटी कल तू और मैं कहां गए थे हां मेला देखने गए थे हां जब जा रहे थे तब मां ने क्या कहा था मां ने कहा था स्वेटर पहनकर जाना हम्म और मुझे मफलर और टोपी पहनने को कहा था हां दादाजी याद आया और भी कुछ याद आया आ, अरे हां फिर हम दोनों ने कुल्फी खाई थी हम्म बेटी कुल्फी ठंडी थी ना हां पर कितनी अच्छी थी हम्म अच्छी तो थी पर सर्दी में ज्यादा थंडी चीज खाने से बीमार पड़ सकते हैं न हा दादा जी मा कहा है शायद रसोई में है मा मा मा तो यहां नहीं है ठहर मैं देखता हूँ शायद बाहर हो नहीं दादा जी आप बैठिये मैं जाती हूँ <laughs> मा क्या बात है नननी मां बकरी को क्या हुआ तुम क्या कर रही हो इसकी टांग में चोट आ गई है नननी इसकी पट्टी कर रही हूं कैसे बस मामूली सी चोट है हल्दी और तेल लगाकर पट्टी करने से ठीक हो जाएगी अरे क्या हुआ नननी अरे तुझे तो जुकाम हो गया है लो बकरी की पट्टी तो हो गई चल भीतर चल चलो पिताजी आप भी खांस रहे हैं हां वो कल मेले में हम दोनों को सर्दी लग गई डॉक्टर से दवा लानी होगी मेरी तो नाक बंद है <laughs> डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो ले जाऊंगी ना डॉक्टर के पास पर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कैसे बस देखते जाओ मेरी रसोई में से ही सबके लिए दवाई निकलेगी और सबकी बीमारी दूर आ, लेकिन पहले मैं पानी गर्म करती हूं हां तुम लोग मंजन करके हाथ मुंह तो धो लो मैं अभी गई और अभी आई ये देखो नन्ही के लिए गरमागरम मीठी-मीठी तुलसी वाली चाय मां i think it's very hot. Oh, nanny.